शिक्षा का आदर्श धर्म शिक्षा की आवश्यकता आध्यात्मिकता की जन्मभूमि यह वही प्राचीन भूमि है जहाँ दूसरे देशों को जाने से पहले तत्वज्ञान ने आकर अपना निवास बनाया था यह वही भारत है जहाँ के आध्यात्मिक प्रवाह का स्थूल प्रतिरूप उसके बहने वाले समुद्राकार नद है जहाँ चिरंतन हिमालय अपने उन्नत हीम शिक्षकों के साथ मानव स्वर्ग राज्य के रहस्यों की ओर निहार रहा है यह वही भारत है जिसकी भूमि पर संसार के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों की चरण रज पड़ चुकी है यही सर्वप्रथम मानव प्रकृति तथा अंतर जगत के रहस्यों रहस्योदघाटन की जिज्ञासाओं के, के अंकुरण उठे थे आत्मा के अमृतत्व ईश्वर और जगत प्रपंच तथा मनुष्य के भीतर सर्वव्यापी परमात्मा विषयक मतवादों का सर्वप्रथम यही उद्भव हुआ था और यही धर्म तथा दर्शन के आदर्शों ने अपना चरम उत्कर्ष प्राप्त किया था यह वही भूमि है जहाँ से बाढ़ की तरह उमड़ती हुई धर्म तथा दर्शन की धारा ने समग्र विश्व को बार बार प्रावित किया है और यही वह भूमि है जहाँ से पुनः ऐसी ही तरंगे उठकर निस्तेज जातियों में शक्ति और जीवन का संचार कर देगी यह वही भारत है जो शताब्दियों से आघात विदेशियों के सैकड़ों आक्रमण और आचार व्यवहारों के विपरीत सहकर भी अक्षय बना हुआ है यह वही भारत है जो अपने अविनाशी बल तथा जीवन के साथ अब तक पर्वत से भी दृढ़तर भाव से खड़ा है आत्मा जैसे अनादि अनंत और अमृत स्वरूप है वैसे ही हमारी भारत भूमि का जीवन है और हम इसी देश की संतान हैं राष्ट्र की आधारभूमि धर्म प्राच्य और पाश्चात्य राष्ट्रों में घूमकर मुझे दुनिया की कुछ जानकारी प्राप्त हुई और मैंने सर्वत्र सभी राष्ट्रों में कोई न कोई ऐसा आदर्श देखा है जिसे उस राष्ट्र का मेरुदंड कहा जा सकता है कहीं राजनीति कहीं सामाजिक उन्नति तो कहीं मानसिक उन्नति और ऐसे ही कुछ न कुछ प्रत्येक के मेरुदंड का काम करता है पर हमारी मातृभूमि भारतवर्ष का मेरुदंड धर्म केवल धर्म ही है धर्म ही के आधार पर उसी के नींव पर हमारी जाति के जीवन का प्रसाद खड़ा है अब वह धर्म भाव हमारे रक्त में ही मिल गया है हमारे रोम रोम में वही आदर्श रम रहा है वही हमारे शरीर का अंश और हमारी जीवनी शक्ति बन गया है क्या तुम चाहते हो कि गंगा की धारा फिर बर्फ से ढके हुए हिमालय को लौट जाए और फिर वहाँ से नवीन धारा बनकर प्रवाहित हो यदि वह संभव हो तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि यह देश अपने धर्म में जीवन के विशिष्ट मार्ग को छोड़ सके और अपने लिए राजनीति या अन्य किसी नवीन मार्ग को अपना ले जिस मार्ग में बाधाएँ कम हो तुम्हें तो उसी मार्ग से काम करना होगा और भारत के लिए धर्म का मार्ग ही अल्पतम बाधा वाला मार्ग है धर्म के पथ का अनुसरण करना ही हमारे जीवन हमारी उन्नति और हमारे कल्याण का मार्ग है पहले आत्मज्ञान मेरा तात्पर्य यह मेरा तात्पर्य इस शब्द के उच्चारण के साथ याद आने वाले जटाजूट दंड कमंडलों और गिरिकंदराओं से नहीं है मेरा तात्पर्य यह है कि जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संसार के बंधन तक से छुटकारा पा जाता है उससे क्या तुच्छ भौतिक उन्नति नहीं हो सकेगी अवश्य हो सकेगी मुक्ति वैराग्य त्याग ये सब सर्वोच्च आदर्श है पर गीता के अनुसार स्वल्पमी अस् धर्मस्य त्रायते महतो भयात अर्थात इस धर्म का थोड़ा सा अंश भी महाभय जन्म मरण से रक्षा करता है आध्यात्मिकता ही हमारे जीवन के सभी कार्यों का सच्चा आधार है आध्यात्मिक शक्ति युक्त व्यक्ति यदि चाहे तो हर विषय में सक्षम हो सकता है जब तक मनुष्य में आध्यात्मिक बल नहीं आता तब तक उसकी भौतिक आवश्यकताएं भी भली भांति तृप्त नहीं हो सकती आध्यात्मिक सहायता के बाद है बौद्धिक सहायता धर्म अंतर्निहित देवत्व की अभिव्यक्ति मैं धर्म को शिक्षा का अंतर्तम अंग समझता हूँ ध्यान रहे कि धर्म के विषय में मैं अपने या किसी दूसरे के मत की बात नहीं कहता धर्म वह वस्तु है जिससे पशु मनुष्य तक और मनुष्य परमात्मा तक उठ सकता है असीम शक्ति को ही धर्म तथा ईश्वर कहते हैं उपयुक्त अवसर तथा स्थान काल मिलते ही उस शक्ति का विकास हो जाता है परंतु चाहे विकास हो या न हो यह शक्ति ब्रह्मा के लिए तिनके तक प्रत्येक जीव में विद्यमान है मंदिर और गिरजा पोथी और पूजा ये धर्म की केवल शिशुशालाएँ मात्र हैं जिनके द्वारा आध्यात्मिक शिशु इतना बलवान हो जाता है कि वह उच्चतर सीढ़ियों पर पैर रखने में समर्थ हो जाए धर्म न तो मतों में है न पंथों में और न तार्किक विवाद में धर्म का अर्थ है अपने ब्रह्मत्व को जान लेना उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना और तद्रूप हो जाना केवल प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा ही यथार्थ शिक्षा मिलती है हम लोग भले ही जीवन पर तर्क विचार करते रहें परन्तु स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना हम सत्य का कण मात्र भी न समझ सकेंगे कुछ पुस्तकें पढ़ाकर तुम किसी को शल्य चिकित्सक बनाने की आशा नहीं कर सकते केवल एक नक्शा दिखाकर तुम देश देखने का मेरा कुतूहल नहीं मिटा सकते स्वयं वहां जाकर उस देश को प्रत्यक्ष देखने पर ही मेरा कुतूहल मिटेगा नक्शा केवल इतना कर सकता है वह देश के बारे में और भी अच्छी तरह जानने की इच्छा उत्पन्न कर देगा बस इसके सिवा उसका और कोई मूल्य नहीं अनुभूति ही सार वस्तु है। हजार वर्ष गंगा स्नान कर और हजार वर्ष निरामिष खाकर भी यदि आत्म विकास नहीं होता तो सब जानना व्यर्थ है सभी उपासनाओं का सार यही है कि मनुष्य पवित्र रहे और सदैव दूसरों का भला करे वह व्यक्ति जो शिव को निर्धन दुर्बल तथा रोगी में भी देखता है वही सचमुच में शिव की उपासना करता है और यदि वह उन्हें केवल मूर्ति में ही देखता है तो उसकी उपासना अभी नितान्त प्रारंभिक है यदि कोई बिना जाति या ऊंच नीच का भेदभाव किए किसी एक भी निर्धन व्यक्ति की सेवा यह सोचकर करता है कि उसमें साक्षात शिव विराजमान है तो शिव उससे उस दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक प्रसन्न होंगे जो उन्हें केवल मंदिर में देखता है